अथ सप्तम सप्तमसुलासारंभोक्षरे परोमन यस्म देवाधि विश्व निषेदु यस्त किम ऋचाक्य इमे समासते ऋग्द मंडल एक सूक्त एक सौ चौंसठ मंत्र उन्तालीस ईशावाद यकंच जगत जगत्न भुंजी था मृध कस यजुर्वेद अध्याय चालीस मंत्रेक अहम भुवं वसुन पूर्व्यस्पतिरह धना सज्जयामी शवंते पितर न जो दाशोषे दासशुषे भोजनम्‌ ऋग्वेद मंडल दस सूक्त अड़तालीस मंत्रेक अहमंद्रो न पराजिज्ञनमृत्यवे तस्थे कदाचन सोममीन्वासुन्वतोंचता वसु न मे पूरव सख्येषाथन ऋग्द मंडल दस सूक्तअतालीस मंत्र अहम दाम गृणते पूर्व्यम वस्व ब्रह्म कृणव मह्यम वर्धनम अहम भुवं यजमान चोदिताज्वन साक्षी विश्व भरे ऋग्वेद मंडल दस सूक्त उनचास मंत्र एक ऋचो अक्षर इस मंत्र का अर्थ ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं अर्थात जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उसको जो मनुष्य ना जानते ना मानते और उसका ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मंद मंदमती सदा दुख सागर में डूबे ही रहते हैं इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो व नहीं नहीं मानते क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध होते किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी के पृथ्वी परंतु इसको कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है देखो इसी मंत्र में के जिसमें सब देवता स्थित हैं, वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिए कहाता है कि वही सब जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रणयकर्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता है जो त्रयस त्रिशत त्रिशता इत्यादि वेदों में प्रमाण है इसकी व्याख्या शतपथ में की है कि तैतीस देव अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्रमा सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवास स्थान होने से आठ वसु प्राण, उदान समान नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय और जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसीलिए कहते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन कराने वाले होते हैं संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इसलिए हैं कि ये सब की आयु को लेते जाते हैं बिजली का नाम इंद्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु वृष्टि जल औषधि की शुद्धि विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है ये तैतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहते हैं इनका स्वामी और सबसे बड़ा होने से परमात्मा चौतीसवा उपास्य देव शतपथ के चौदवें कांड में स्पष्ट लिखा है इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर मानने रूप भ्रमजाल में गिरकर क्यों बहकते हे मनुष्य जो कुछ इस संसार में जगत है उस सब में व्याप्त होकर जो नियंता है वह ईश्वर है। उससे डरकर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय के त्याग और न्याय आचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्य मैं ईश्वर सब के पूर्व विद्यमान सब जगत का पति हूं मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूं मुझे ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूं मैं परम ऐश्वर्यवान सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूं कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूं सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझे ही को जानू हे जीवो ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो मनुष्यों मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन को देता हूं मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा और मुझको वह वेद यथावत कहता उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता मैं सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूं इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो मत मानो और मत जानो हिरण्य गर्भ समितताग्रे भूत जाता सदाधार पृथिवी ध्या कस्म देवाधेमा यह, यह यजुर्वेद का मंत्र है हे मनुष्य जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्य आदि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था है और होगा उसका स्वामी था है और होगा वह पृथ्वी से लेकर सूर्यलोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो आप ईश्वर ईश्वर कहते हो परंतु इसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ईश्वर में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कभी नहीं घट सकते इंद्रिया संकर्षोत्पन्नम जानम अव्यपदेश व्यवसायत्मक प्रत्यक्षम यह गौतम महर्षी कृत न्याय दर्शन का सूत्र है जो श्रोत्र त्वचा चक्षु जिहवा घ्राण और मन का शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख सत्य असत्य विषयों के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परंतु वह निर्भ्रम हो अब विचारना चाहिए कि इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं जैसे चारों त्वचा आदि इंद्रियों से स्पर्श रूप रस और गंध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथ्वी उसका आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञान आदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता व चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है उस समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाते हैं उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय निःशंकता और उत्साह उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से है और जब जीवात्मा शुद्ध हो के, परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमान आदि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या संदेह है क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है ईश्वर व्यापक है वह किसी देश विशेष में रहता है व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वनिय सबका सृष्टा सबका धरता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असंभव है परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है व नहीं है ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाए क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार ना अधिक ना न्यून सुख दुख पहुंचाना और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ देना न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंध होकर दुखों को प्राप्त ना हो वही दया कहती है जो पराए दुखों का छुड़ाना और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया है वह ठीक नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दंड देना चाहिए उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दंड ना दिया जाए तो दया का नाश हो जाए क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से धर्मात्मा पुरुषों को दुख देना है जब एक के छोड़ने से सहसत्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है दया वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डाकू पर और उस डाकू को मार देने से अन्य सहसरो मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इसलिए एक शब्द का रहना तो अच्छा था इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते होते हैं तो पुनः तुमको शंका क्यों हुई संसार में सुनते हैं इसलिए संसार में तो सच्चा झूठा दोनों सुनने में आता है परंतु उसका विचार से निश्चय करना अपना काम है देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है के जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौन सी है अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दिखता है कि सुख दुख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सब को सुख होने और दुख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है वह दया और बाह्य चेष्टा अर्थात बंधन छेदनादि यथावत दंड देना न्याय कहता है दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सबको पाप और दुखों से पृथक कर देना ईश्वर साकार है व निराकार निराकार क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता जब व्यापक ना होता तो सर्वज्ञादी गुण भी ईश्वर में ना घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोषण क्षुधा त्रिषा और रोग, दोष छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है जो साकार हो तो उसके नाक कान आंख आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा होना चाहिए क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया, तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है ईश्वर सर्वशक्तिमान है वह नहीं है परंतु जैसा तुम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं किंतु सर्वशक्तिमान शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात उत्पत्ति पालन प्रणय आदि और सब जीवों के पुण्य-पाप की यथा योग व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता अर्थात अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है वह क्या चाहता है जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान चोरी व्यभिचार आदि पाप कर्म कर और दुखी भी हो सकता है जैसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध है तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है परमेश्वर आदि है वह अनादि अनादि अर्थात जिसका आदि कोई कारण व समय ना हो उसको अनादि कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम समूलास में कर दिया है देख लीजिए परमेश्वर क्या चाहता है सबकी भलाई और सब के लिए सुख चाहता है परंतु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप पापतीय पराधीन नहीं करता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं करनी चाहिए क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा नहीं तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना उनके करने का फल अन्य ही है क्या है स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना प्रार्थना से निर्भीमानता उत्साह और सहायता मिलना उपासना से पर ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना इनको स्पष्ट करके समझाओ जैसे सपर्यगाुक्रम कायम व्रणमस्नारम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभ स्वयं भूथात्यन्दाच्छाश्वतीभ्य सह यजुर्वेद अध्याय चालीस मंत्र आठ ईश्वर की स्तुति वह परमात्मा सब में व्यापक शीघ्रकारी और अनंत बलवान जो शुद्ध सर्वज्ञ सब का अंतर्यामी सर्वोपरि विराजमान सनातन स्वयं सिद्ध परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन नादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है यह सगुण स्तुति अर्थात जिस जिस गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण आकार, अर्थात वह कभी शरीर धारण व जन्म नहीं लेता जिसमें छिद्र नहीं होता नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता और कभी पाप आचरण नहीं करता जिसमें क्लेश दुख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस जिस राग द्वेशादि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति है इससे फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होंगे। और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है याेधा देवगणा पितरशोपाते तयाद मेधयाग्ने यजुर्वेद अध्याय स्वा मंत्र मंत्रचोद तेजोसी तेजो मई वीर्यमसी वीर्य मयिधे बलमसि बलम मयिधे ओजो्योजो मइि मनुरसी मनु मयिधे सहोसी सहो, सहो मयिधे यजुर्वेद अध्याय उन्नीस मंत्र नौ यग्र तो दूर मुद्ति दैव तदुसुप्त तथति दूरंगम ज्योतिषा ज्योतिरेक तन्मी मन शिव सकलमस्त यण्यपसो मनीषिणो यज्जे ये विदथेषु धीरा यदूव यम प्रजा तन शिवसकमस्त यमुत चेतोति यज्योतिरमृत प्रजासु यम किंचन कर्म क्रीयसे ते मन शिव संकल्पमस्त येदम भूत भुवनम भविष्य पिगृहतमृत सर्व यजस्तायते सप्तता यस्मिन् तमीमना शिव संकल्पमस्त यजोंतिथनाभा यस्म्शिम सर्वमोतं प्रजा तमे मन शिव संकल्पमस् सुषारथिश्वा वनुष्यायेषुभर्वाजिन इव हृत्तिदि जविष्ठम तन शिव शिवसंकल्पमस्तु यजुर्वेद अध्याय चौतीस मंत्र एक दो तीन चार पांच हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर आपकी कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हमको इस वर्तमान समय में आप बुद्धिमान कीजिए आप प्रकाश स्वरूप हैं कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिए आप अनंत पराक्रम युक्त हैं इसलिए मुझ में भी कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिए आप अनंत बल युक्त हैं इसलिए मुझे में भी बल धारण कीजिए आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिए आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं मुझको भी वैसा ही कीजिए आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिए हे दयानिधे, आपकी कृपा से जो मेरा मन जागते में दूर दूर जाता दिव्य गुण युक्त रहता है और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वह स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिव संकल्प अर्थात अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी ना हो गे सर्वांत्री जिससे कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ दे ज्ञान और दूसरे को चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाश रहित है जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे हे जगदीश्वर जिससे सब योगी लोग इन सब भूत भविष्य वर्तमान व्यवहारों को जानते जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है जिसमें ज्ञान और क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिया बुद्धि और आत्मा युक्त रहता है उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं वह मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्या आदि क्लेशों से पृथक रहे हे परम विद्वन परमेश्वर आपकी कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद और जिसमें अथर्वेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सर्वज्ञ सर्व व्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा रहे हे सर्व नियंता ईश्वर जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियंता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यंत इधर उधर डुलाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान और अत्यंत वेग वाला है वह सब इंद्रियों को अधर्म आचरण से रोक के धर्म पथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए अग्नि न विश्वा देववयुना विद्वाध्यस्मजुहुराण मे नो भूयिष्ठाते नम उक्ति विधेम यजुद अध्याय चालीस मंत्र सोलह हे सुख के दाता स्वप्रकाश स्व्रकाशस्वरू सब को जानने हारे परमात्मा आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए और जो हम में कुटिल, पाप आचरण रूप मार्ग है उससे पृथक कीजिए इसीलिए हम लोग नम्रतापूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि हमको पवित्र करी। मानो पवित्रको महातमो अर्भकम्क्षत मन उक्षित मनोवधी पितर मोतमातर मन प्रियांवो रुद्ररीष यजुर्वेद अध्याय मंत्र मंत्रपन्द्र हे रुद्र दुष्टों को पाप के दुख स्वरूप फल को देके रुलाने वाले परमेश्वर आप हमारे छोटे बड़े जन गर्भ माता पिता और प्रिय बंधु वर्ग तथा शरीरों का हरण करने के लिए प्रेरित मत कीजिए ऐसे मार्ग से हमको चलाइए जिससे हम आपके दंडनीय नोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है हे परम गुरु परमात्मा आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन मार्ग में प्राप्त कीजिए अविद्या अंधकार को छोड़ा के विद्या रूप सूर्य को प्राप्त कीजिए और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद रूप अमृत को प्राप्त कीजिए अर्थात जिस जिस दोष वा दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है वह विधि निषेध मुक्त होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करें उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है ऐसी प्रार्थना कभी ना करनी चाहिए और ना परमेश्वर उसको स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश मुझको सबसे बड़ा मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाएं इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिए ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्वर आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए वस्त्र धो दीजिए और खेती बाड़ी भी कीजिए इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी ना पावेगा जैसे कुरी जिजी विषेक्षतम यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र दो परमेश्वर आज्ञा देता है के मनुष्य सौ वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी ना हो देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं, अथवा अप्राणी हैं, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं जैसे पिपिलिका आदि सदा प्रयत्न करते पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं वैसे ये दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं अंधे को नहीं इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उसको गुड़ प्राप्त व उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करता है उसको शीघ्र या विलंब से गुड़ मिल ही जाता है अब तीसरी उपासना समाधि निर्धतम से चेतसो निवेशितमनि यत सुखम भवे न वर्ण वर्णयतुम गिरा तदा स्वयं तदंतह तदंतकरण यह उपनिषद का वचन है जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्या आदि मल नष्ट हो गए हैं आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष के लिए जो जो काम करना होता है वह वह सब करना चाहिए अर्थात तत्रि सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाह इत्यादि सूत्र पातंजल योगशास्त्र के हैं जो उपासना का आरंभ करना चाहे उसके लिए यही आरंभ है कि वह किसी से वैर ना रखे सर्वदा सब से प्रीति करे सत्य बोले मिथ्या कभी ना बोले चोरी ना करे सत्य व्यवहार करे जितेंद्रिय हो लंपट न हो और निर्भिमानी हो अपिमान कभी ना करें। ये पांच प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अंग है शौच संतोष तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानी नियमाह। यह योग सूत्र है राग द्वेश छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में ना प्रसन्नता और हानि में ना अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे सदा दुख सुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे अधर्म का नहीं सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे सत पुरुषों का संग करें और ओम इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करें, नित्य प्रति जप किया करें, अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञा अनुकूल समर्पित कर देवे इन पांच प्रकार के नियमों को मिलाके उपासना योग का दूसरा अंग कहाता है इसके आगे छह अंग योगशास्त्र व ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख ले जब उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक मन को नाभि प्रदेश में वा हृदय कंठ नेत्र शिखा अथवा पीठ के मध्य हार्ड में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होंगे जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है जो आठ पहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है वहां सर्वज्ञादी गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेश रूप रस गंध स्पर्श आदि गुणों से पृथकमान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुण उपासना कहाती है इसका फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं इसलिए परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए इससे इसका फल पृथक होगा परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी ना घबराएगा और सबको सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे रखे हैं उसका गुण भूल जाना ईश्वर ही को ना मानना कृतघ्ता और मूर्खता है जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रिया नहीं है फिर इंद्रियों का काम कैसे कर सकता है पादो जवनो ग्रहीता पश्य चक्ष स श्रीणोत्यकर्ण स वेत्ती विश्व न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रियम पुरुषम पुराणम यह उपनिषद का वचन है परमेश्वर के हाथ नहीं परंतु अपनी शक्ति रूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता है ग नहीं परंतु व्यापक होने से सबसे अधिक वेगवान चक्षु का गोलक नहीं परंतु सब को यथावत देखता श्रोत्र नहीं तथापि सबकी बातें सुनता अंतकरण नहीं परंतु सब जगत को जानता है और उसको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं उसी को सनातन सबसे श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं वह इंद्रियों और अंतःकरण के बिना अपने सब काम अपने सामर्थ्य से करता है उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं न तस् कार्यम करणम च विद्यते दृश्यते विविधैव तत्सम्चा स्वाभाविकी जानबल यह उपनिषद का वचन है परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात साधक तम दूसरा अपेक्षित नहीं ना कोई उसके तुल्य और ना अधिक है सर्वोत्तम शक्ति अर्थात जिसमें अनंत ज्ञान अनंत बल और अनंत क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात सहज उसी में सुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ना कर सकता इसलिए वह विभू तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है जब वह क्रिया करता होगा तब अंत वाली क्रिया होती होगी वा अनंत। जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है ना अधिक ना न्यून क्योंकि वह विद्वान है परमेश्वर अपना अंत जानता है व नहीं परमात्मा पूर्ण ज्ञानी क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिस से ज्यो का त्यों जाना जाए अर्थात जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है जब परमेश्वर अनंत है तो उसको अनंत ही जानना ज्ञान उसके विरुद्ध अज्ञान अर्थात अनंत को शांत और शांत को अनंत जानना भ्रम कहता है यथार्थ दर्शनम ज्ञान जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता है और उससे उलटा अज्ञान इसलिए क्लेश कर्म विपाकाशयरा पुरुष विशेष ईश्वर यह योग सूत्र है जो अविद्यादि क्लेश कुशल अकुशल इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है ईश्वरा सिद्धे प्रमाणाभावान न तत्सिद्धे संबंधाभावान नानुमानम यह सांख्य सूत्र है प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमान आदि प्रमाण नहीं घट सकते और व्यापति संबंध ना होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्ष अनुमान के ना होने से शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और ना ईश्वर जगत का उत्पादन कारण है और पुरुष से विलक्षण अर्थात सर्वत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है प्रधान शक्ति योगाचेत संगापत्ति संगापत्ति सत्ता मात्राचेत सर्वैश्वरियम श्रुतिरपी प्रधान कार्यत्वस्य यह सांख्य सूत्र है यदि पुरुष को प्रधान शक्ति का योग हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाए अर्थात जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्य रूप में संगत हुई है वैसे परमेश्वर भी फूल हो जाए इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है जो चेतन से जगत की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्र ऐश्वर्य युक्त है वैसा संसार में भी सर्व ऐश्वर्य का योग होना चाहिए सो नहीं है इसलिए परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है क्योंकि उपनिषद भी प्रधान ही को जगत का उपादान कारण कहती है जैसे अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी ही जमान स्वरूपाह यह श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है जो जन्म रहित सत्व रज तम गुण रूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है अर्थात प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता सदा कुटस्थ निर्विकार रहता है और प्रकृति सृष्टि में स्वीकार और प्रणय में निर्विकार रहती है इसलिए जो कोई कपिलाचार्य को अनिश्वरवादी कहता है जानो वही अनिश्वरवादी है कपलाचार्य नहीं तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से ईश्वर वै शेषक और न्याय भी आत्म शब्द से अनिश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वज्ञ तत्वादि धर्मयुक्त और अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसको मीमांसा वैशैक्षिक और न्याय ईश्वर मानते हैं ईश्वर अवतार लेता है व नहीं नहीं क्योंकि अज एकपात सपर्यगायम ये यजुर्वेद के वचन हैं। इत्यादि वचनों से परमेश्वर जन्म नहीं लेता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजाम यह भगवदगीता का वचन है श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूं यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेकर श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं क्योंकि परोपकाराए सताम विभूतया परोपकार के लिए सत सतपुरुषों का तान मन धन होता है तथापि इससे श्री कृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते जो ऐसा है तो संसार में 24 ईश्वर के अवतार होते हैं, और इनको अवतार क्यों मानते हैं? वेदार्थ के ना जानने संप्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान होने से ब्रह्म जाल में फंस के ऐसी ऐसी अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं जो ईश्वर अवतार ना लेवे, तो कंस रावण आदि दुष्टों का नाश कैसे हो सके प्रथम तो जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है उसके सामने कंस और रावण आदि एक कीड़ी के की समान भी नहीं वह सर्वक होने से कंस रावण आदि के शरीर में भी परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसी समय मर्म छेदन कर नाश कर सकता है भला इस अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है और जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिए जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आज्ञा अनुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है क्या ईश्वर के पृथ्वी सूर्य चंद्रादि जगत को बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस रावण आदि का वध और गोवर्धन आदि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं। जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो ना भूतो ना भविष्यति ईश्वर के सदृश कोई ना है ना होगा और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता जैसे कोई अनंत आकाश को कहे कि गर्भ में आया वी में धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश अनंत और सब में व्यापक है इससे ना आकाश बाहर आता और ना भीतर जाता वैसे ही अनंत सर्व व्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता जाना व आना वहां हो सकता है जहां ना हो क्योंकि परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय और कौन कहे? और मान सकेगा इसलिए परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए ईसा आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना क्योंकि वे राग द्वेष क्षुधा त्रिष्णा भय शोक दुख सुख जन्म मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वह नहीं, नहीं। क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए और सब मनुष्य महापापी हो जाए क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाए जैसे राजा अपराधियों के अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साहपूर्वक अधिक, अधिक अधिक बड़े बड़े पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा और उनको भी भरोसा हो जाए कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से ना डर कर, पाप करने में प्रवृत्त हो जाएंगे इसलिए सब कर्मों का फल यथावत देना ही ईश्वर का काम है क्षमा करना नहीं जीव स्वतंत्र है व परतंत्र अपने कर्तव्य कर्मों में स्वतंत्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र स्वतंत्र करता यह पाणनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतंत्र अर्थात स्वाधीन है वही करता है स्वतंत्र किसको कहते हैं जिसके आधीन शरीर प्राण इंद्रिय और अंतःकरण आदि हो जो स्वतंत्र ना हो तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि जैसे भृत्त, स्वामी और सेना सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हो तो जीव को पाप व पुण्य न लगे उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर हो स्वर्ग नरक अर्थात सुख दुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होगी जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्र विशेष से किसी को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और वही दंड पाता है शस्त्र नहीं वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता इसलिए अपने सामर्थ्य अनुकूल कर्म करने में जीव स्वतंत्र परंतु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता है इसलिए कर्म करने में जीव स्वतंत्र और पाप के दुख रूप फल भोगने में परतंत्र होता है जो परमेश्वर जीव को ना बनाता और सामर्थ्य ना देता तो जीव कुछ भी ना कर सकता इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है जीव उत्पन्न कभी ना हुआ अनादि है जैसा ईश्वर और जगत का उपादान कारण नित्य है और जीव का शरीर तथा इंद्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाए हुए हैं परंतु वे सब जीव के आधीन हैं। जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य करता है वही भूखता है ईश्वर नहीं जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई उससे किसी सिपाही ने तलवार ले ली फिर उससे किसी को मार डाला अब यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने उससे लेने तलवार बनाने वाले और तलवार को पकड़कर राजा दंड नहीं देता किंतु जिसने तलवार से मारा वही दंड पाता है इसी प्रकार शरीर आदि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कर्मों का भुगता नहीं होता किंतु जीव को भुगाने वाला होता है जो परमेश्वर कर्म कराता होता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता इसलिए जीव अपने काम करने में स्वतंत्र है जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतंत्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र है जीव और ईश्वर का स्वरूप गुण कर्म और स्वभाव कैसा है दोनों चेतन स्वरूप है स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी और धार्मिकता आदि है परंतु परमेश्वर की सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब को नियम में रखना जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म है और जीव के संतान उत्पत्ति उनका पालन शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्म है ईश्वर के नित्य ज्ञान आनंद अनंत बल आदि गुण है और जीव के इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जान्यात्मनो लिंगमिति यह न्याय सूत्र है प्राणापानोन्मेष जीवन मनो गतीन्द्रियांतिका सुखदुखे इच्छाद्वेशो प्रयत्शात्मनोलिंगा यह वैशेषिक सूत्र है दोनों सूत्रों में इच्छा पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा द्वेष दुख आदि की अनिच्छा व्यय प्रयत्न पुरुषार्थ बल सुख आनंद दुख विलाप अप्रसन्नता ज्ञान विवेक पहचानना ये तुल्य हैं, परंतु वैशैक्षिक में प्राण प्राण प्राणवायु को बाहर निकालना अपान प्राण को बाहर से भीतर को लेना, निमेश को को मीचना, उन्मेश, आँख को खोलना, जीवन प्राण का धारण करना मन निश्चय स्मरण और अहंकार करना गति चलना इंद्रिय सब इंद्रियों को चलाना अंत विकार भिन्न भिन्न क्षुधा त्रिषा हर्ष शोक आदि युक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं। इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी क्योंकि वह स्थूल नहीं है जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते जिसके होने से जो हो और ना होने से ना हो वे गुण उसी के होते हैं जैसे दीप और सूर्यादि के ना होने से प्रकाश आदि का ना होना और होने से होना वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुण द्वारा होता है परमेश्वर त्रिकालदर्शी है इससे भविष्य की बातें जानता है वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा इससे जीव स्वतंत्र नहीं और जीव को ईश्वर दंड भी नहीं दे सकता क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है वैसा ही जीव करता है ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है क्योंकि जो होकर ना रहे वह भूतकाल और ना हो के होवे वह भविष्यकाल कहाता है क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा ना हो के होता है इसलिए परमेश्वर का ज्ञान सदा एकरस अखंडित वर्तमान रहता है भूत भविष्य जीवों के लिए है हां जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं जैसा स्वतंत्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है अर्थात भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र है और जीव किंचित वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दंड देने का भी ज्ञान अनादि है दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं। क्या कर्म ज्ञान सच्चा और दंड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है इसलिए इसमें कोई भी दोष नहीं आता जीव शरीर में भिन्न विभू है व परिचिन्न परिचिन्न जो विभू होता तो जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति मरण जन्म संयोग विजोग जाना आना कभी नहीं हो सकता इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्ञ अल्प, अर्थात सूक्ष्म है और परमेश्वर अतिव सूक्ष्म स्वरूप है इसीलिए जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध है जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती इसलिए जीव और ईश्वर का संयोग संबंध हो सकता है व्यापक नहीं। यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है असमान आकृति में नहीं जैसे लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है जैसे यह व्याप्य व्यापक संबंध जीव ईश्वर का है वैसा ही सेव्य सेवक आधाराधेय स्वामी भृत्य राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी संबंध है ब्रह्म और जीव जुदे हैं वह एक अलग अलग हैं। जो पृथक पृथक हैं तो प्रज्ञानम ब्रह्म अहम् ब्रह्मास्मि तत्वम अयमात्मा ब्रह्म वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ये वाक्य ही नहीं है किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के वचन है और इनका नाम महावाक्य सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है अहम् मैं ब्रह्म अर्थात ब्रह्मस्थ अस्मि हूं यहां धि है जैसे मंचाक्रोशंती मचान पुकारते हैं मचान जड़ है उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं इसलिए मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं इसी प्रकार यहां भी जानना कोई कहे के ब्रह्मस्त सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्त कहने में क्या विशेष है इसका उत्तर यह है के सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं परंतु जैसा साधारण में युक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है इसलिए जीव को ब्रह्म के साथ तात्स्थय व तत्सह अर्थात ब्रह्म का सहचारी जीव है इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं, अर्थात अविरोधी हैं। वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है वही साधर्म से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे ब्रह्म तो जीव है हे जीव तू वह ब्रह्म है तुम शब्द से क्या लेते हो ब्रह्म ब्रह्म पद की अनुवृत्ति कहा से लाई सदैव सोमे आसीदेकम एव अद्वितीय ब्रह्म तुमने इस छोग्य उपनिषद का दर्शन भी नहीं किया जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा झूठ क्यों कहते किंतु छांदोग्य में तो सदैव सोम्येदमग्रसीदेक द्वितीय ऐसा पाठ है वहां ब्रह्म शब्द नहीं तो आप तक शब्द से क्या लेते हैं सो अणिमित आत्मीमिद तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत के उपनिषद तो का वचन है वह परमात्मा जानने योग्य है जो ये अत्यंत सूक्ष्म इस सब जगत और जीव का आत्मा है वही सत्य स्वरूप और अपना आत्मा आप ही है हे श्वेत के तो प्रिय पुत्र तदात्मक तदंतरयामी तमसे उस परमात्मा अंतर्यामी से तू युक्त है यही अर्थ उपनिषदों से अविरुद्ध है क्योंकि यह आत्मनि तिष्ठन नात्मनोन्तरो यमात्मा न वेद यत्मा शरीरम आत्मनोन्तरो यमयति स त आत्मातरियामृत यह बृहदारण्यक का वचन है महर्षि जागवल्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी जो परमेश्वर आत्मा अर्थात जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है वही अवनाशी स्वरूप तेरा भी अंतर्यामी आत्मा अर्थात तेरे भीतर व्यापक है उसको तू जान क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता है आयम आत्मा ब्रह्म अर्थात समाधि दशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है इसलिए जो आजकल के वेदांती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदांत शास्त्र को नहीं जानते अनेन आत्मना जीरेना प्रविष्य नाम रूपे व्याकरवाणी यह छांदोग्य का वचन है तत्सृष्ट तदेवानुप्राविशत यह तैत्रीपनिषद का वचन है परमेश्वर कहता है कि मैं जगत और शरीर को रचकर जगत में व्यापक और जीव रूप होकर शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बनाकर उसमें वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकोगे जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी ना करते क्योंकि यहां ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात पश्चात प्रवेश कहता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद द्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्टि हो रहा है जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी ना करते सोय देवदत्त तो यह उल काश्याम दृष्टः स इदानीं प्रवृत्त समये मथुराया दृश्यते अर्थात जो देवदत्त मैंने उष्ण काल में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूं यहां वह काशी देश उष्ण काल यह मथुरा देश और वर्षा काल को छोड़कर शरीर मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित तो होता है वैसे इस भाग्य त्याग लक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतन मात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है इस भाग्य त्याग लक्षण कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञत्व आदि वाचार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञत्व आदि वाचार्थ जीव का छोड़कर चेतन मात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत्य सिद्ध होता है यह क्या कह सकोगे प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य इन दोनों को उपाधि उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य हमारे मत में जीवेशौच जीवः विशुद्धाचिभेदस्ो अवद्या तच्चिगस्क्योपाधि जीव कारणोपाधिश्वर कार्यकारणता पूर्णबोधोवशिष्य और शारीरिक भाष्य में कारिका है हम वेदांती छह पदार्थों अर्थात एक जीव दूसरा ईश्वर तीसरा ब्रह्म चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद पांचवा अविद्या अज्ञान और छठा अविद्या और चेतन का योग इनको अनादि मानते हैं परंतु एक ब्रह्म अनादि अनंत और अन्य पांच अनादि शांत हैं, जैसा कि परागभाव होता है जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये पांच रहते हैं और इन पांच की आदि विदित नहीं होती इसलिए अनादि और ज्ञान होने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं इसलिए शांत अर्थात नाश वाले कहते हैं ये तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता इससे तचितोर योग जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से पृथक गिनना व्यर्थ है इसलिए दो ही पदार्थ अर्थात ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छह नहीं तथा आपका प्रथम कार्योपाधि और कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता है कि जब अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्विश्वक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा जहां जहां जाएगा वहां वहां का ब्रह्म अज्ञानी और जिस जिस देश को छोड़ता जाएगा उस उस देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को अनादिशुद्ध ज्ञान युक्त ना कह सकोगे और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जाएंगे जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या हानि तो अखंड नहीं जो अखंड है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य संबंध से रहेगा यदि ऐसा है तो समवाय संबंध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता जैसे शरीर के एक देश में होने से सर्वत्र दुख फैलता है वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुखादि के अनुभव से युक्त होगा और सब ब्रह्म को शुद्ध ना कह सकोगे वैसे ही कार्योपाधि अर्थात अंतःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है व परिचिन्न जो कहोगे व्यापक उपाधि परिच्छि है अर्थात एक देशी और पृथक पृथक हैं, तो अंतःकरण चलता फिरता है व नहीं चलता फिरता है अंतःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वह रहता है स्थिर रहता है जब अंतःकरण जिस जिस देश को छोड़ता है उस उस देश का ब्रह्म अज्ञान रहित और जिस जिस देश को प्राप्त होता है उस उस देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा इससे मोक्ष और बंध भी क्षण भंग होगा और जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु व बात का ज्ञान नहीं रह सकता क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश और दूसरा काल जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है जो कहो के ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं जो कहो कि अंताकरण भिन्न भिन्न भिन है इससे वह भी भिन्न भिन्न हो जाता होगा तो वह जड़ है उसमें ज्ञान नहीं हो सकता जो कहो के ना केवल ब्रह्म और ना केवल अंताकरण को ज्ञान होता है किंतु अंताकरणस्थ चेदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को अंताकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्र द्वारा क्यों है इसलिए करणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे, किंतु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न और अमृत स्वरूप जीव का नाम जीव है जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह क्षण भंग होने से नष्ट हो जाएगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? इसलिए ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी ना हुआ ना है और ना होगा तो सदैव सोम आशीवेक यह छांदोगपनिषद का वचन है अद्वितीय सिद्धि कैसे होगी हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय विजातीय और स्वागत अवयवों के भेद ना होने से एक ही ब्रह्म सिद्ध होता है जब जीव दूसरा है तो अद्वितीय सिद्धि कैसे हो सकती है इस भ्रम में पढ़ क्यों डरते हो विशेष विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है जो कहो व्यावर्तकम विशेषणम भवती थी विशेषण भेदकारक होता है तू तो इतना और भी मानो के प्रवर्तकम् प्रकाशकमी विशेषणम भवती थी विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है इसमें व्यावर्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात जो अनेक जीव और तत्व हैं, उनसे ब्रह्म को पृथक करता है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है के ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे अस्मिन नगरे अद्वितीय धनाढ़ देवदत्त अस्याम अद्वितीयः शूरवीरो विक्रमसिंहः किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ़ देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रम सिंह है इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के, देवदत के इस नगर में दूसरा और इस सेना में के समान दूसरा शूरवीर नहीं है न्यून तो है और पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ पशुआदि प्राणी और वृक्षादि भी हैं। उनका निषेध नहीं हो सकता वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव व प्रकृति नहीं हैं, किंतु न्यून तो हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक है उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने हारा अद्वैत व अद्वितीय विशेषण है इससे जीव व प्रकृति का और कार्य रूप जगत का अभाव और निषेध नहीं हो सकता किंतु ये सब हैं, परंतु ब्रह्म के तुल्य नहीं इससे ना अद्वैत सिद्धि और ना द्वैत सिद्धि की हानि होती है घबराहट में मत पड़ो सोचो और समझो ब्रह्म के सत चित, आनंद और जीव के अस्ति भाति प्रिय रूप से एकता होती है फिर क्यों खंडन करते हो किंचित किंच में मिलने से एकता नहीं हो सकती जैसे पृथ्वी जड़ दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं। इतने से एकता नहीं होती इनमें वही धर्म भेद कारक अर्थात विरुद्ध धर्म जैसे गंध रूक्षता आदि गुण पृथ्वी और रस द्रवत्व कोमल धर्म जल और रूप दाहि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते मुख से खाते पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती वैसे परमेश्वर के अनंत ज्ञान आनंद बल क्रिया निर्भ्रांतित्व और व्यापकता जीव से जीव के अल्प ज्ञान अल्प बल अल्प स्वरूप सब भ्रांतित्व और परिचिनतादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप भी परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होने से भिन्न है अथोदर अंतरम कुरुते अथतस्य भयम् भयम भवती भयम् भयम यह बृहदारण्यक का वचन है जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता है इसका अर्थ यह नहीं है किंतु जो जीव परमेश्वर का निषेध व किसी एक देश काल में परिच्छि परमात्मा को माने वह उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात ईश्वर का मुझसे कुछ संबंध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको मैं कुछ नहीं समझता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वह किसी की हानि करता और दुख देता जाए तो उसको उनसे भय होता है और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहते हैं जैसे संसार में कहते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त और विष्णु मित्र एक हैं अर्थात अविरुद्ध है विरोध ना रहने से सुख और विरोध से दुख प्राप्त होता है ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वह कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं वह नहीं अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परंतु सा धर्म अनवय भाव से एकता होती है जैसे आकाश से मूर्त द्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक ना रहने से एकता और आकाश के विभू सूक्ष्म आदि गुण और मूर्त के दृश्यत्व आदि से भेद होता है। परिचि जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते क्योंकि अन्वय अर्थात अवकाश के बिना मूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता और व्यतिरेक अर्थात स्वरूप से भिन्न होने से पृथकता है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथ्वी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न भिन्न देश में मट्टी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश में ही रहते हैं जब घर बन गया तब भी आकाश में हैं और जब वह नष्ट हो गया अर्थात उस घर के सब अवयव भिन्न भिन्न देश में प्राप्त हो गए तब भी आकाश में हैं। अर्थात तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से ना कभी एक थे हैं और होंगे इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्त होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते आजकल के वेदांतियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पढ़ के व्यतिरेक भाव से छूट विरुद्ध हो गई है कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें सगुण निर्गुणता अन्वय व्यतिरेक साधर्म्य वर्म्य और विशेष्य विशेषण भाव ना हो परमेश्वर सगुण है व निर्गुण दोनों प्रकार में भला एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है एक पदार्थ में सगुणता और निर्गुणता कैसे रह सकती है जैसे जड़ के रूपा गुण है और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं है वैसे चेतन में इच्छादि गुण है और रूपादि जड़ के गुण नहीं है इसलिए यद गुण सह वर्तमानम तत्सुणम गुणेभ्यो यन निर्गतम पृथकभूतम तन निर्गुणम जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहता है अपने अपने स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि के जिसमें केवल निर्गुणता वा केवल सगुणता हो किंतु एक ही में सगुणता और निर्गुणता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर अपने अनंत ज्ञान बला गुणों से सहित होने से सगुण रूपादि जड़ के तथा द्वेशादि जीव के गुणों से पृथक होने से निर्गुण कहता है संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं अर्थात जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहता है यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बरडाया करते हैं जैसे संपात ज्वर युक्त मनुष्य अंड बंड बगता है वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिए परमेश्वर रागी है वा विरक्त। दोनों में नहीं क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक व उत्तम नहीं है इसलिए उसमें राग का संभव नहीं है और जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता इसलिए विरक्त भी नहीं है ईश्वर में इच्छा है व नहीं वैसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे तो ईश्वर में इच्छा हो सके ना उससे कोई अप्राप्त पदार्थ ना कोई उससे उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है इसलिए ईश्वर में इच्छा का तो संभव नहीं किंतु ईक्षण अर्थात सब प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का करना कहता है वह ईक्षण है इत्यादि संक्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग विस्तारण कर लेंगे अब संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं यस्म ऋचो अत यजुर्यस्माकोमाथर्वांगीरसो मुखम स्कंभम तम रूहि कतमस्वी देवस कांड दस प्रपाठक तेईस अनुवाक चार मंत्र बीस जिस परमात्मा से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद प्रकाशित हुए हैं वह कौन सा देव है इसका उत्तर जो शब्द को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है समाभ्यः स्वयं अध्याय तथ्य मंत्र आठ जो स्वयंभू सर्वव्यापक शुद्ध सनातन निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीव रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत पूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार निराकार मानते हैं? जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा क्योंकि वर्णों के उच्चारण में ताल व आदि स्थान जीवा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है क्योंकि मुख जिहवा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिए किया जाता है कुछ अपने लिए नहीं क्योंकि मुख जेहवा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोचारण होता रहता है कानों को उंगलियों से मूंद देखो सुनो के बिना मुख तालवादी स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं वैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण करने की आवश्यकता है जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेद विद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है इसलिए ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता किनके आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया जायते अग्निर्वा ऋग्वेदेद सामवेदः यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि वायु आदित्य तथा अंगिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया यो वही विदधाति विदधा पूर्व वेदाश्च वही वेदांश प्रहिणोति तस्म यह उपनिषद का वचन है इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है फिर अग्नि आदि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया देखो मनु में क्या लिखा है अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुह सामलक्षणम यह मनुस्मृति का वचन है जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए और उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा से ऋग यजु साम और अथर्व वेद का ग्रहण किया उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे ईश्वर पक्षपाती होता है वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्र आत्मा थे अन्य उनके सदृश नहीं थे इसलिए पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश ना करके संस्कृत में क्यों किया जो किसी देश भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इसलिए संस्कृत ही में प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि के लिए एक सी और सब शिल्प विद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिए कि सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता और सब भाषाओं का कारण भी है वेद ईश्वर कृत हैं अन्य कृत नहीं इसमें क्या प्रमाण जैसा ईश्वर पवित्र सर्व विद्यावित शुद्ध गुण कर्म स्वभाव न्यायकारी दयालु आदि गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल कथन को वह ईश्वर कृत अन्य नहीं और जिसमें क्रम, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण के और पवित्र आत्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन ना हो वह ईश्वरोक्त जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में भ्रांति रहते ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त जैसा परमेश्वर है और जैसा क्रम रखा है वैसा ही ईश्वर सृष्टि कार्य कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध ना हो इस प्रकार के वेद हैं अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण में तेरहवें और चारवें समुलास्मिक की जाएगी वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात पुस्तक भी बना लेंगे कभी नहीं बना सकते क्योंकि बिना कारण के कार्य उत्पत्ति का होना असंभव है जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं होते और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाए तो विद्वान हो जाते हैं और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान नहीं होता इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेद विद्या न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान ही रह जाते जैसे किसी के बालक को जन्म से एकांत देश अविद्वान वा पशुओं के संग में रख देवे तो वह जैसा संग है वैसा ही हो जाएगा इसका दृष्टांत जंगली भील आदि है जब तक आर्यवर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मिश्र यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी और इंग्लैंड के कोलम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गए थे तब तक वे भी सहसरो लाखों करोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात विद्याहीन थे पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान हो गए वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान होते आए। उत्तरोाम गुरु काले नानव यह योग सूत्र है जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात पढ़ाने हारा है क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञान रहित हो जाते हैं वैसा परमेश्वर नहीं होता उसका ज्ञान नित्य है इसलिए यह निश्चित जानना चाहिए के बिना निमित्त से नई नैमित्व अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना परमेश्वर ने जनाया और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब जब जिस जिस के अर्थ को जानने की इच्छा करके ध्यान अवस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए तब तब परमात्मा ने अभिष्ट मंत्रों के अर्थ जनाए जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाए उनका नाम ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रंथ होने से ब्राह्मण नाम हुआ और ऋषय मंत्र दृष्ट मंत्र जिस जिस मंत्रार्थ का दर्शन जिस जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहले उस मंत्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी इसलिए अद्यावधि उस उस मंत्र के साथ ऋषि का नाम समर्णार्थ लिखा जाता है जो कोई ऋषियों को मंत्रकर्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझें वे तो मंत्रों के अर्थ प्रकाशक हैं वेद किन ग्रंथों का नाम है रिक यजु शाम और अथर्व मंत्र संहिताओं का अन्य का नहीं मंत्र इत्यादि ब्राह्मण प्रतिज्ञा सूत्र आदि का अर्थ क्या करोगे देखो संहिता पुस्तक के आरंभ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरंभ व अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा और निरुक्त में निगमो ब्राह्मणम छंदो ब्राह्मणा च तद विषयाणी यह पाणनीय सूत्र है इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मंत्र भाग और ब्राह्मण व्याख्या भाव है इसमें जो विशेष देखना चाहे तो मेरी बनाई ऋग वेदादि भाष्य भूमिका में देख लीजिए वहां अनेकशाह प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कायन का, का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सके क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात लिखा जाता है वह ग्रंथ भी उसके जन्मे पश्चात होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किंतु विशेष जिस जिस शब्द से विद्या का बोध होवे उस उस शब्द का प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा व विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं वेदों की कितनी शाखा हैं? एक हजार एक सौ सत्ताईस शाखा क्या कहाती है व्याख्यान को शाखा कहती हैं। संसार में विद्वान वेद के अव्यवूत विभागों को शाखा मानते हैं तनिक सा विचार करो तो ठीक क्योंकि जितनी शाखा है वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मंत्र संहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है जैसे चारों वेदों को परमेश्वर कृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस उस ऋषि कृत मानते हैं और सब शाखाओं में मंत्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं जैसे तैतरीय शाखा में जो ईशे इत्यादि प्रतीक के धर के व्याख्यान किया है और वेद संहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी इसलिए परमेश्वर कृत चारों वेद मूल वृक्ष और श्वलायन आदि सब शाखा ऋषि मुनि कृत हैं परमेश्वर कृत नहीं जो इस विषय विशे की विशेष व्याख्या देखनी चाहे वे ऋग आदि भाष्य भूमिका में देख ले जैसे माता पिता अपने संतानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है जिससे मनुष्य अविद्या अंधकार भ्रम जाल से छूटकर विद्या विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानंद में रहे और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जाएं। वेद नित्य हैं व अनित्य नित्य हैं क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञान आदि गुण भी नित्य हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं क्या यह पुस्तक भी नित्य है नहीं क्योंकि पुस्तक तो पत्रे और स्याही का बना है वह नित्य कैसे हो सकता है किंतु जो शब्द अर्थ और संबंध हैं, वे नित्य हैं ईश्वर ने ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से लोगों ने वेद बना लिए होंगे। ज्ञान के बिना नहीं होता। गायत्री आदि, लिएदी और उदाता अनुदाता स्वर के ज्ञान पूर्वक गायत्री आदि छंदों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र बना सके हा वेद को पढ़ने के पश्चात व्याकरण, निरुक्त और छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिए किए हैं जो परमात्मा वेदों का प्रकाश ना करे तो कोई कुछ भी न बना सके इसलिए वेद परमेश्वरोक्त हैं। इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिए और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे यह संक्षेप से ईश्वर और वेद विषय में व्याख्यान किया हैद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे ईश्वर वेद विषये सुभाषा विभूषिते सप्तमह सप्तम समुल्लासपूर्ण